अमृत दृष्टि परम गुरु ओशो के प्रवचनों का अनूठा संकलन। ट्रैक नंबर अड़तीस मृत्युमा मां अमृतम गमे दूसरा प्रश्न तथागत बुद्ध के अनुसार जन्म दुख है मरण दुख है जीवन दुख है आपके अनुसार जन्म क्या है मृत्यु क्या है जीवन क्या है और उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योरमा अमृतम गमे का क्या आश है यह किस मृत्यु से किस अमृत की ओर जाना कृपया समझाएं? चैतन्य कीर्ति बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है मरण दुख है जीवन दुख है मैं उनसे राजी भी राजी नहीं भी एक अर्थ में राजी एक अर्थ में राजी नहीं अहंकार का जन्म दुख है अहंकार का मरण दुख है अहंकार का जीवन दुख है इस अर्थ में मैं राजी लेकिन आत्मा का जीवन आनंद है आत्मा का जन्म आनंद है आत्मा की मृत्यु आनंद है आत्मा का जन्म आनंद है क्योंकि आत्मा का जन्म होता ही नहीं आत्मा जन्म के पहले आत्मा का जीवन आनंद है क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है भोक्ता नहीं और आत्मा की मृत्यु भी आनंद है क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु होती ही नहीं आत्मा अमृत है बुद्ध ने अहंकार के आधार पर कहा है कि जीवन दुख है जन्म दुःख है मरण दुख है तुम्हारा जीवन दुख है मेरा जीवन दुख नहीं तुम अगर अहंकार के केंद्र पर जी रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ नर्क पैदा होगा अहंकार झूठ है असत्य मिथ्या है उससे बड़ा कोई असत्य नहीं और असत्य के आधार पर जो जीवन का भवन खड़ा करेगा वो कागज कि नाव में यात्रा करने की कोशिश कर रहा है कि पत्ते के महल बना रहा है तांस के पत्तों के घर जरा सा झोंका हवा आया कि गए इसलिए पछतावा होगा रोना होगा पीड़ा होगी जो भी बनाओगे मिट जाएगा जो भी जुड़ाओगे छिन जाएगा सब जीवन पानी के बबूलों जैसा होगा लेकिन कारण जीवन नहीं कारण तुम्हारा अहंकार है इसलिए बुद्ध ने कहा मैं भाव छोड़ दो मैं हूं ही नहीं शून्य हूं ऐसा जान लो तो निर्वाण जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं उसे ही मैं आत्मा कह रहा हूं उसे ही परम जीवन कह रहा हूं मैं छूट जाए तो रसी रस रस है रसो वैसा फिर परमात्मा की रसधार उतरनी शुरू होती अहंकार चट्टान की तरह रोक रहा है उसके झरने को फूटने से तो चैतन कीर्ति ख्याल रखना बुद्ध से इस अर्थ में तो मैं राज्य हूं अहंकार का जन्म दुख और अहंकार का ही जन्म होता है क्योंकि झूठ का ही जन्म होता है सत्य तो सदा है उसका कोई जन्म नहीं होता और झूठ मरता है सत्य कैसे मर सकता है सत्य तो शाश्वत है और सत्य का जीवन कैसे दुख हो सकता है सत्य का जीवन तो आनंद ही होगा सत्य की आभा आनंद की होगी सत्य तो आनंद को ही विकिरणित करता है सत्य में तो आनंद के फूल पर फूल खिलते चले जाते सत्य तो मदिरा है मस्ती की अहंकार तो कांटा है छाती में गड़ा हुआ घाव करता है मवाद पैदा करता है नासूर बनाता है कीड़े पड़ जाते और तुमने पूछा कि उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योरमा अमृतम गमे का क्या आशय है उपनिषिद की यह प्रार्थना संसार की श्रेष्ठतम प्रार्थना है इतनी छोटी इतनी गहरी इतनी विराट कोई और प्रार्थना नहीं इस प्रार्थना में सब आ गया है पूरी प्रार्थना है तमसो मां ज्योतिर्गमे हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल याद दिला दू कि अंधकार अर्थात अहंकार ये बाहर के अंधकार की बात नहीं है क्योंकि बाहर के अंधकार के लिए प्रभु से क्या प्रार्थना करनी तो वो तो बिजली दफ्तर में गए तो भी काम हल हो जाएगा घासलेट का तेल काफी है इससे प्रभु के लिए क्या प्रार्थना करनी बाहर का अंधकार तो बाहर की रोशनी से मिट जाता है लेकिन भीतर एक अंधकार है वह बाहर की रोशनी से नहीं मिटता सच तो यह है कि बाहर जितनी रोशनी होती है उतना ही भीतर का अंधकार स्पष्ट होता है रोशनी के संदर्भ में और भी उभर के प्रकट होता है जैसे रात में तारे दिखाई पड़ने लगते अंधेरे के पृष्ठभूमि में दिन में खो जाते ऐसे जितना ही बाहर प्रकाश होता है जितनी भौतिकता बढ़ती है उतने ही भीतर का अंधकार स्पष्ट होता है जितनी बाहर समृद्धि बढ़ती है उतनी ही भीतर की दरिद्रता पता पड़ती है जितना बाहर सुख वैभव के सामान बढ़ते हैं उतने ही भीतर का दुख सालता है इसलिए मैं एक अनूठी बात कहता हूं जो तुमसे कभी नहीं कही गई है मैं चाहता हूं पृथ्वी समृद्ध हो खूब समृद्ध हो धन ही धन का अंबार लगे कोई गरीब ना हो क्यों क्योंकि जितना धन का अंबार लगेगा बाहर उतना ही तुम्हें भीतर की निर्धनता का बोध होगा जितना तुम्हारे पास वैभव के साधन होंगे उतनी ही तुम्हें पीड़ा मालूम होगी कि भीतर तो सब खाली खाली रिक्त रिक्त आज पश्चिम में जहां बाहर का धन बाहर का वैभव अपनी अंतिम पराकाष्ठा को छू रहा है वहां एक ही बात की चर्चा है कि आदमी के भीतर इतनी रिक्तता क्यों है इतना खालीपन क्यों है? भारत में इसकी कोई बात ही नहीं करता कि आदमी के भीतर रिक्तता क्यों भीतर की खाक बात करें अभी बाहर की रिक्तता तो भरती नहीं अभी पेट की रिक्तता तो भरती नहीं आत्मा की रिक्तता की बात भी तो करें तो किस मुंह से करें अभी पेट खाली रोटी चाहिए अभी जीसस का वचन कि आदमी केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता जचेगा नहीं सुन भी लोगे तो भी जचेगा नहीं अभी तो तुम कहोगे पहले रोटी तो मिले फिर सोचेंगे कि रोटी के सहारे जी सकता है या नहीं यह भी रोटी मिल जाए उसके बाद ही सोचा जा सकता है मैं जीसस के वचन में एक वचन और जोड़ देना चाहता हूं अधूरा है वह वचन असल में अतीत के सारे वचन एक अर्थों में अधूरे हैं जीसस कहते हैं मनुष्य रोटी के सहारे ही नहीं जी सकता मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनुष्य रोटी के बिना भी नहीं जी सकता रोटी चाहिए मगर रोटी पर्याप्त नहीं जरूरी है आवश्यक है काफी नहीं है रोटी मिल जाए पेट भरा हो तो एक नई भूख का अनुभव होता है, आत्मा की भूख बाहर प्रकाश हो तो एक नए अंधकार की प्रतीति होती भीतर का अंधकार उस अंधकार का नाम अहंकार है उस अहंकार के कारण ही दिखाई नहीं पड़ता कि मैं कौन ये मैं की गलत धारणा ही हमें दिखाई नहीं देने देती उसको जो हम वस्तुता हैं इसलिए उपनिषित कृषि की प्रार्थना ठीक है कहे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल अस्तो मां सदगमे हे प्रभु मुझे असत से सत्य की ओर ले चल, इसमें एक तर्क सरणी अंधकार से प्रकाश का अर्थ होता है अहंकार से आत्मा की ओर आत्मा प्रकाश है अहंकार अंधकार है फिर दूसरा कदम असत से सत्य की ओर ले चल, अहंकार असत है है नहीं भाषता है कितना हम उछालते हैं अहंकार को जो है ही नहीं जो नहीं है उसके पीछे मर जाते हैं कट जाते हैं जरा किसी का धक्का तुम्हें लग जाए तो तुम फौरन कहते हो जानते हो मैं कौन खुद भी पता नहीं कि तुम कौन प्रसिद्ध दार्शनिक शॉपिनहार के जीवन में यह घटना है कि वो सुबह सुबह जल्दी बगीचे में घूमने चला गया एक दिन उसने सोचा था कि सुबह होने के करीब ही है लेकिन अभी आधी रात ही थी वो बगीचे में घूमने लगा कोई न था सन्नाटा था जोर जोर से अपने से पूछने लगा मैं कौन हूं अभी अभी उपनिषद पढ़ रहा था शापिनहार उपनिषदों से इतना प्रभावित हुआ था कि उनको सिर सिर्फ लेकर नाचा था उपनिषदों ने एक जिज्ञासा उसके मन में जगाई थी कि मैं कौन हूं वो गूंज रही थी उसके भीतर उसी के कारण वो सो भी नहीं सका क्योंकि बड़ी बेचैनी पैदा हो गई कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं नाम तो मैं नहीं हूं निश्चित रूप भी मैं नहीं हूं क्योंकि बचपन में एक रूप था जवानी में दूसरा बुढ़ापे में तीसरा देह भी मैं नहीं तो हूं क्योंकि मेरा हाथ कट जाए तो भी मैं नहीं कटता मेरा पैर कट जाए तो मैं नहीं कटता मैं जरा भी कम नहीं होता तो देह मैं नहीं हूं और मन भी मैं नहीं तो तो हूं क्योंकि मन तो प्रतिपल भागा जा रहा बदला जा रहा अभी क्रोध अभिप्रेम अभिघणा अभिवैमनस्य अभी करुणा अभी, अभी, अभी क्रूरता कुछ पता ही नहीं मन तो ऐसा भाग रहा है इस मन के साथ मैं कैसे हो सकता हूं जरूर मैं कुछ और देह मन दोनों के पार तो पूछ रहा था एकांत पा के बगीचे में कोई नहीं था तो धीरे धीरे पुस्त पुस्त जोर जोर से पूछने लगा कि मैं कौन माली जाग गया लालटेन लेके माली आएगी इतनी रात अंधेरे में कौन घुसाया और जब उसने सुना कि पूछ रहा है मैं कौन हूं तो समझा कि कोई पागल पागल ही पूछते हैं कि मैं कौन हूं और कौन पूछेगा यहां समझदारों को तो पता ही अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कहोगे इसमें क्या पूछना है मेरा नाम मेरा पता ये रहा मेरा कार्ड अगर बहुत तुम्हें संदेह हो तो आइडेंटिटी कार्ड बता दोगे कि अपना पासपोर्ट बता दोगे ये लो ये मेरे पिता का नाम है ये मेरे गांव का नाम है ये मेरा नाम है ये मेरी फोटो रही और क्या चाहिए समझदार तो बस इतने पराजी हो गए खाक समझदारी है। माली को लालटन लिए डरा डरा माली लालटन और लठ लिए चला आ रहा है डरा डरा की पागल आदमी मालूम होता आधी रात बगीचे में घुस आया एक तो और इतने जोर जोर से पूछ रहा है कि मैं कौन माली को आता देख के सापिनहार चुप हो गए संकोच लगा उसे कि इसके सामने कैसे पूछना जोर जोर से कि मैं कौन क्या सोचेगा माली ने पास आके जोर से लट्ठ का, लालटेन ऊपर उठाई और कहा कि भाई तुम कौन हो सापिनहार ने कहा हद्द कर दी अरे यही मैं पूछ रहा हूं मुझे ही पता होता है तो यहां बगीचे में आधी रात इस सर्दी में शोरगुल मचाता तेरी नींद खराब करता तुझे पता हो तो बता दे मैं कौन हूं माली ने का पागल तो नहीं हो साप नहारने का अब तक पागल था क्योंकि सोचता था कि जानता हूं कि मैं कौन आज पहली दफा पागल नहीं हूं तुझे पता है तू कौन है माली ने कहा भैया ये विचार तुम अपने ही पास रखो मेरे बाल बच्चे पत्नी अभी अभी शादी अभी घरगृहस्थी बची रही कच्ची ये सवाल तुम अपने ही पास रखो ऐसे उल्टे सीधे सवाल मैं नहीं पूछता ये भी कोई सवाल है मैं कौन हूं जिसको हमने मान रखा है अब तक मैं हूं वह असत्य है झूठ है मान्यता मात्र है इसलिए उपनिषद की प्रार्थना कहती है प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो मैंने एक मिथ्या को मैं मान रखा है और उस मिथ्या में मेरा असली मैं छिप गया है और फिर तीसरा वचन है मृत्योर मां अमृतम गमे हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो मृत्यु अहंकार की ही होती मृत्यु अहंकार की ही हो सकती मृत्यु सिर्फ झूठ की ही होती सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती इसलिए इस प्रार्थना का मेरा अर्थ चैतन्य कीर्ति एक है अहंकार से निर अहंकार की ओर ले चलो उसके ये तीन चरण तीन अभिव्यक्तियां हैं तीन द्वार अंधकार से प्रकाश की ओर असत्य से सत्य की ओर मृत्यु से अमृत की ओर मगर इशारा एक है मंदिर के द्वार तीन है पहुंचोगे एक जगह बोध होगा कि मैं कौन और वह बोध ऐसा है जो शब्दों में समाता नहीं कहा नहीं जा सकता मस्त तो हो जाओगे नाच तो उठोगे क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाएगा साथ कहना भी ठीक नहीं क्षमा करना तुम परमात्मा हो जाओगे या परमात्मा तुम हो जाएगा साथ कहना ठीक नहीं क्योंकि उसमें द्वैत रह जाता जिससे दो प्रेमी गहन प्रेम के क्षण में एक हो जाते मगर वो एक होना बस रुकता है पल भर को पलक झपी और गया प्रार्थना परम प्रेम है पराकाष्ठा है प्रेम की प्रेम की तीन सीढ़ियां हैं एक तो साधारण प्रेम मित्र मित्र में पत्नी पति में मां बेटे में भाई भाई में एक असाधारण प्रेम शिष्य और गुरु में और एक साधारण असाधारण दोनों का अतिक्रमण कर जाए तीसरा प्रेम आत्मा और परमात्मा में बूंद में और सागर में मत शरमाओ हाथ बढ़ाओ जो मैं गाऊं वह तुम गाओ हर मुश्किल आसान बना लूं मेरे साथ अगर तुम होलो पथ के कांटे फूल बना लू मछधारों को कूल बना लू हर रोदन को गान बना लू मेरे साथ अगर तुम होलो पतझर को मधुमास बना लू धरती को आकाश बना लू सीना वज्र समान बना लू मेरे साथ अगर तुम होलो खोलो मन के द्वारे खोलो सोच रहे क्या कुछ तो बोलो सत्य सभी अनुमान बना लूं मेरे साथ अगर तुम हो लो ये तो साधारण प्रेमी की साधारण प्रेम की भाषा है लेकिन परम प्रेम में भी यही घटता है अगर परमात्मा का मेल हो जाए तो नाच उठोगे गीत झरने लगेंगे जैसे जूही के फूल झरझर जर झरें जर ऐसे तुम्हारे भीतर गीत झरने लगेंगे जैसे कमल झीलों में खिल जाएं, ऐसी तुम्हारी चेतना के कमल खिल जाएंगे जैसे अंधेरी रात में दीपावली सज्जा है ऐसी तुम्हारे भीतर ज्योति मलिकाएं चल जाएंगी कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने आंख मेरी हो गई इतनी रसीली बात मेरी हो गई इतनी नसीली पास जो आता ना जाना चाहता है ले लिया जगमोल एक फकीर ने देह दर्पण सी दमकने लग गई सौ दियों की ज्योति मन में जग गई प्राण पर जो काली बाकी बची थी पहुंच ली कब क्या पता किस चोर ने मैं नशे में चूर होकर भी सजग हूं आंसुओं के साथ रहकर भी अलग हूं चेतना सोती नहीं अब रात में भी कर दिया आजाद हर जंजीर ने कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने प्रेम की पीड़ा एक मदिरा है पियोगे तो ही जानोगे और जब भी कोई मंदिर जिंदा होता तो मधुशाला होता वहां पियक्कड़ खट्टे होते वहां पीने वालों की जमात होती मणिकांत को बुलाया था चैरिटी कमिश्नर ने कुछ पूछताछ के लिए पूछा कि कितना आश्रम में पैसा आता कहां से आता कहां जाता तो मणिकांत ने कहा कि भगवान वहां इतनी पिलाते कि कहां हिसाब रखे उसने कहा तो तुम पीते भी हो तो वहां पीना भी चलता है कहा किलर्ट से लिखो जल्दी वो इसी तरह की तलाश में बेचारे लगे रहते हैं मनिकांत ने कहा आप समझे नहीं ये और ही तरह का पीना है ये अंगूर की शराब की बात नहीं है आत्मा की पिलाते कभी आप भी आओ बिचारा उदास हो गए बात ही खराब हो गई कुछ मतलब की बात हाथ लगनी शुरू हुई थी अंगूर की शराब तो उन्हीं को लुभा सकती है जिन्होंने आत्मा की शराब नहीं पी है आत्मा की शराब पी ले जो फिर सब शराबें फीकी पानी गंदा पानी कौन छुए उसे कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने आंख मेरी हो गई इतनी रसीली बात मेरी हो गई इतनी नसीली पास जो आता न जाना चाहता है ले लिया जगमोल एक फकीर ने फकीर हमेशा ही सम्राटों की तरह जिए फकीर ही सम्राट है ये सारा जगत उनका है वही चैरिटी कमिश्नर लक्ष्मी को पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि आश्रम का धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है अमेरिका के बैंकों में जमा है लक्ष्मी ने कहा अमेरिका स्विट्जरलैंड क्या ऐसा कोई देश नहीं जहां हमारा धन जमा ना हो उसने कहा तो कहां कहां जमा है और कितना कितना जमा है लक्ष्मी ने कहा सारा धन अपना है धन अपन दूसरे का किसी का मानते ही नहीं फिर हो गया बेचारा उदास बड़ी चिंता में पड़ा है कि कुछ पकड़ आ जाए मगर ये बातें उसकी पकड़ में नहीं आती सब धन अपना है सारा जगत अपना है सारा अस्तित्व अपना है चांतारे अपने छोटे छोटे आंगन को क्या अपना कहना इस छोटी सी प्रार्थना में सारे उपनिषदों का सार आ गया। उपनिषदों का ही नहीं कुरान बाइबल धम्मपद, पद सबका सार आ गया। लेकिन इसका मौलिक सूत्र समझ लेना अहंकार जाए तो तीनों बातें पूरी हो जाएं। अहंकार जाए तो प्रकाश ही प्रकाश अहंकार जाए तो सत्य ही सत्य अहंकार जाए तो अमृत ही अमृत